शो ठॉक का सो दिन रेन नंबर सिक्स पहला प्रश्न क्या यह सच नहीं है कि ज्ञानोपलब्ध लोगों की अनुपस्थिति में और भी दुर्लभ लोग सदा नहीं होते पंडित और पुरोहित ही धर्म की मसाल जलाए रखते धर्म कोई मसाल नहीं जिसे जलाए रखना पड़े वह धर्म नहीं जिसे हम संभालें वह धर्म नहीं जो हमें संभालता है वही धर्म है। बिन बाती बिन तेल न तो धर्म की कोई बाती है न कोई तेल है धर्म शुद्ध प्रकाश है उसके लिए किसी ईंधन की कोई जरूरत नहीं धर्म का ही विस्तार है धर्म साथे हुए हैं सारे अस्तित्व को पंडित पुरोहित धर्म को साधेगा फिर वह धर्म ना रह जाएगा हिंदू धर्म को पंडित पुरोहित संभाल के रखता है इस्लाम धर्म को पंडित पुरोहित संभाल के रखता है धर्म को नहीं धर्म तो तब तुम्हें उपलब्ध होता है जब तुम अपने को संभाल लेते हो बस तत्क्षण धर्म का दिया जल उठता है धर्म का दिया तो जला ही हुआ था सिर्फ तुम आंखें बंद किए थे अपने को संभाल लेते हो आंख खुल जाती तुम चेतो तुम्हारे चेतते ही तुम्हारे चेतन होते ही तुम चकित हो जाते हो कि मैं जिसे खोज रहा था वो मेरे भीतर सदा से मौजूद था जिसे मैं दूर खोज रहा था वह मेरे पास था और जिसे मैं बाहर तलाशता था वह मेरे भीतर था धर्म तुम्हारा स्वभाव है धर्म मसाल नहीं मसाल में तो तेल भी डालना होगा कभी बुझने लगे मसाल तो संभालना भी होगा किन्हीं हाथों की जरूरत पड़ेगी धर्म तो वह है जो सब हाथों को संभाले हुए तुम स्वास धर्म के कारण ले रहे हो तुम जी धर्म के कारण रहे हो चांदारे धर्म के कारण चलते हैं पृथ्वी संभली है धर्म के कारण धर्म इस जगत को संभालने वाले नियम का नाम है धर्म को पंडित पुरोहित कैसे संभालेंगे और अगर पंडित पुरोहित धर्म को संभालेंगे तो पंडित पुरोहितों को कौन संभालेगा इसे एक बार की ठीक से समझ लो पंडित पुरोहित जिसे संभालते हैं वह धर्म नहीं है और धर्म नहीं हो सकता इसीलिए धर्म नहीं हो सकता क्योंकि पंडित पुरोहितों के द्वारा संभाला गया है पंडित पुरोहित खुद अंधे हैं इन्हें रोशनी दिखी नहीं जो इन्हें दिखा नहीं उसे यह संभालेंगे हां शास्त्र को संभाल लेंगे शास्त्र में थोड़ी धर्म है धर्म शून्य के अनुभव में है शब्द में धर्म नहीं निशब्द में धर्म है निशब्द का इन्हें कुछ पता नहीं धर्म मंदिर मस्जिद में होता तो ये संभाल लेते मगर धर्म मस्जिद मंदिर में नहीं है धर्म बहुत विराट है सब मंदिर मस्जिद धर्म के भीतर है धर्म किसी के भीतर नहीं धर्म का अर्थ होता है हमारे पहले जो था हमारे बाद भी जो होगा हम आते हैं हम जाते हैं धर्म रहता है लेकिन निश्चित ही वह धर्म न तो हिंदू हो सकता ना मुसलमान हो सकता है ईसाई न जैन न बौद्ध वह तो शुद्ध धर्म है उस धर्म को जब भी तुम जाग के आंख खोलते हो तुम सदा अपने पास पाते हो अपने प्राणों में पाते हो अपनी स्वासों में अपने हृदय की धड़कनों में उसे खोजने कहीं भी नहीं जाना पड़ता फिर पंडित पुरोहित क्या संभाल रहे हैं वे धर्म की लाश संभालते हैं, मसाल नहीं बुद्ध से धर्म बोला क्योंकि शून्य बोला बुद्ध के हृदय की वीणा पर वह संगीत उठा जिसको हम अनाहत कहते हैं, वह नाद उठा धर्म बोला बुद्ध से बौद्ध धर्म नहीं बोला ख्याल रखना बुद्ध बौद्ध नहीं थे और न ईसा ईसाई और न कृष्ण हिंदू थे बुद्ध से धर्म बोला कृष्ण से धर्म बोला क्राइस्ट धर्म बोला पंडित पुरोहितों ने शब्द पकड़े इकट्ठे किए संभाले जो बोला गया था उसे संभाल के गठरियां बांध ली वेद बने बाइबल बनी कुरान बनी धम्मपद बना फिर उन गठरियों को वे संभाल रहे हैं और ढो रहे हैं और उन पर कचरा जमता जाता धूल बैठती जाती सदी उन पर जमती जाती हैं धूल की परतें घनी होती जाती हैं अब तो शब्द भी कहां खो गए उनका भी पता नहीं अब तो शब्द भी बड़ी धूल धमास में खो गए एक एक सा पर इतनी व्याख्याएं लग गई गीता की एक हजार व्याख्याएं उन एक हजार व्याख्याओं के जंगल से पता लगाना एकदम असंभव है कि कृष्ण ने कहा क्या था अगर कृष्ण ने हजार बातें कही थी तो या तो कृष्ण पागल थे या अर्जुन सुन सुन के पागल हो गया होगा कृष्ण ने तो एक ही बात कही होगी मगर वह क्या है कैसे जानोगे पंडित पुरोहतों के पास बड़ी व्याख्याएं तुम कैसे तय करोगे कि क्या कृष्ण ने कहा एक ही उपाय है अपने भीतर जाओ कृष्ण वहां अब भी बोलते अर्जुन बनो कृष्ण अब भी बोलते आनंद बनो और बुद्ध अब भी कहेंगे अब भी वही कहेंगे जो तब कहा था बुद्ध और कृष्ण का सवाल नहीं धर्म बोलता है बुद्ध एक ढंग है धर्म के बोलने के कृष्ण एक और ढंग है बुद्ध वही बात बोली जाती जो बुद्ध ने बोली वही भाषा अलग होगी भाव वही अभिव्यंजना के रंग ढंग अलग होंगे मगर अभिव्यंजित वही है एक ही कहा गया है सदा एक ही दोहराया गया है समझ आता भाषाएं बदल जाती प्रतीक बदल जाते कथाएं बदल जाती दृष्टांत बदल जाते मगर जिस तरफ इशारे हो रहे हैं वह नहीं बदलता उंगलियां बदल जाती इशारा करने वाली मगर जिस चांद की तरफ उंगलियां उठी हैं वह चांद वही है इसे कोई नहीं संभालता लेकिन पंडित पुरोहित कुछ तो संभालते हैं निश्चित लाश संभालते बुद्ध चले उनके चरण चिन्ह बने समय की रेत पर वे उन चरण चिन्हों को संभालते वे उन्हीं चरण चिन्हों की पूजा करते हैं उन्हीं पर फूल चढ़ाते रहते बुद्ध के चरण चिन्हों में बुद्ध नहीं है वह तो गया जो चला था और जो चला था वह समय की रेत पर पकड़ा नहीं जा सकता वह शाश्वत है समय में केवल भनक सुनाई पड़ती प्रतिध्वनि आती समय में असली चीज पकड़ में नहीं आती तुम मैं रास्ते पर चलूं धूल में मेरे पैर के निशान बन जाए तुम उन्हीं निशानों को पकड़ के बैठ जाओ चूक हो जाएगी बड़ी भूल हो जाएगी उन चरण चिन्हों की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा उन्हें भूलो उसकी तरफ देखो जो चला उसे खोजो जो चला उसके कोई चरण चिन्ह नहीं है क्योंकि जो चला है वह देह नहीं है जो चला है वह आकार नहीं है जो चला है वह शब्द नहीं उसकी तरफ ख्याल करो जरा बुद्ध की आंखों में झांको मेरी आंखों में झांको मेरी देह को भूलो मैं जो कहता हूं उसमें बहुत मत उलझ जाना मैं जो हूं उससे उलझ जाओ तो पार हो जाओ लाश रह जाती लेकिन लाशों को रख के क्या करोगे तुम्हारी मां चल बसी बड़ी प्यारी थी कौन चाहता है कि मां चली जाए लेकिन जब चल बसी तो लाश को ले जाते हो ना मरघट इसी देह में तो थी यह भी सच है मगर अब नहीं है। यह और भी ज्यादा सच है जो इस देह में था वह पक्षी तो उड़ गया वह हंस अब इस पिंजड़े में नहीं पिंजड़ा पड़ा रह गया है हंस उड़ चुका है हंस उड़ चुका अब इस पिंजड़े का क्या करोगे बांधो अर्थी ले चलो मरघट रखो आग में।, में भूत हो जाने दो राख भी बचे उसे भी गंगा में डुबान सब स्वाहा कर दो करना ही पड़ता है प्रत्येक सास्ता के बाद यही अर्चन खड़ी होती सास्ता तो चला जाता है हंसा तो उड़ गया सब पड़े रह जाते समय की धूल पर पैर के निशान रह जाते स्मृतियां रह जाती लोगों ने जो देखा था जो सुना था उसकी याददाश्तें मन में रह जाती उन्हीं को लोग संजो के रख लेते उन्हीं की पूजा चलने लगती उसी को तुम धर्म कहते हो वह लाश है उससे छुटकारा होना चाहिए उससे छुटकारा हो जाए तो तुम असली की तलाश करने लगो, पिंजड़े से मुक्त हो जाओ तो हंस की तरफ आंख उठे पिंजड़े को ही पूछते रहते हो तो हंस की तरफ देखेगा कौन तुम्हारी आंखें पिंजड़े से भर जाती हैं तुम पिंजड़े में ही उलझ जाते हो तुम पिंजड़े के क्रियाकांड में ही पड़ जाते हो वही हो रहा है मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में गिरजे में वही हो रहा है पिंजड़े पूजे जा रहे हैं मसाल नहीं है धर्म धर्म आविर्भाव है शाश्वत का समय में निराकार का आकार में शून्य का शब्द में और जब शास्ता जीवित होता है बस तभी पकड़ लेना तो पकड़ लिया तब चूके तो चूके फिर लकीरें पीटते रहो जीवन भर जन्मों जन्मों तक कुछ भी ना होगा पंडित पुजारी पुरोहित मौलवी पादरी लकीरें पीटते रहते लकीरों पर लकीरें पीटते रहते लकीरों को सजाते रहते हैं संवारते रहते हैं लकीरों का श्रृंगार करते रहते हैं और बड़ी कुशलता से सदियों सदियों में वे बड़े कुशल हो गए बाल की खाल निकालते रहते और कुछ भी नहीं है लाश पड़ी रह गई उसमें से बदबू उठ रही देखते नहीं तुम सभी धर्मों से बदबू उठती हो नहीं तो हिंदू मुसलमान लड़ता क्यों अगर बदबू ना उठती होती धर्म के नाम पर जितना खून हुआ है किसी और चीज के नाम पर हुआ है धर्म के नाम पर जितना अनाचार हुआ है किसी और चीज के नाम पर हुआ है धर्म के नाम पर आदमी लड़ता ही तो रहा है प्रेम की बातें चलती रही और तलवारों पर धार रखी जाती रही प्रेम के गीत गाए जाते रहे और गर्दनें काटी जाती रही धर्म के नाम पर कितना पाखंड हुआ है अब भी जारी है इस पाखंड के कारण ही मनुष्य धार्मिक नहीं हो पा रही जब तक झूठ को तुम झूठ की तरह न जानो सच को तुम सच की तरह देखने में समर्थ ना हो पाओगे पंडित प्रोहित से मुक्त होना जरूरी है उस मुक्त होकर ही तुम्हें धर्म की पहली दफा थोड़ी थोड़ी प्रतीति होनी शुरू होगी छोड़ो पंडित पुजारी को चांद तारों से दोस्ती करो फूलों से मुलाकात लो नदियों सागरों से पूछो आकाश ज्यादा जानता है इस आकाश के नीचे पड़ जाओ शांत होकर इस आकाश को अपने भीतर उतरने दो ये कोयल की आवाज ये पक्षियों के गीत इनमें कहीं धर्म ज्यादा जीवंत थे दूसरा प्रश्न गुरु की निंदा सुनने का हमेशा निषेध किया गया है ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई गुरु की निंदा कर रहा हो तो कान भी धो डालना चाहिए आपका प्रेमी तो कभी ही मिलता है पर आपके निंदक हर जगह पर मिल जाते हमारी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उनको कुछ समझाएं ऐसे बहुदा उपलब्ध मौकों पर हमें क्या करना चाहिए कृपा करके मार्ग स्पष्ट करें देवानंद जिन्होंने कहा है गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए वे गुरु ना रहे होंगे बड़े कमजोर लोग रहे होंगे यह तो असंभव ही है कि गुरु हो और उसकी निंदा ना हो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं बुद्ध की कितनी निंदा हुई इसका तुम्हें कुछ पता है निंदा इतनी भयंकर रूप से हुई कि इस देश से बुद्ध धर्म को उखड़ ही जाना पड़ा बुद्ध इस देश में पैदा हुए इस देश का धन्यभाग होना था कि बुद्ध इस देश में पैदा हुए क्योंकि मनुष्य जाति ने इतना ज्वलंत धर्म का आविर्भाव न पहले कभी देखा था न पीछे कभी देखा मगर अभागा यह देश इतनी निंदा किया बुद्ध की कि इस देश बुद्ध धर्म को तुरोहित हो जाना पड़ा तुम सोचते हो जीसस को लोगों ने सम्मान दिया था फूल मालाएं पहनाई थी तो फिर सूली किसको लगी वही सम्मान था वही फूल माला थी जीसस अपने गांव गए एक बार गांव के सेनागाग में उन्हें बुलाया गया क्योंकि खबरें पहुंच गई थी कि जीसस एक तरह के गुरु हैं और उनसे कहा गया कि बाइबल से कुछ वचन पढ़ के हमें सुनाओ जो वचन जीसस ने पढ़ के सुनाए वो बहुत बार पढ़े थे लोगों ने जन्मों से लोग दोहराते रहे थे सदियों से लोग दोहराते रहे थे पुराने वचन थे इजिया नाम के एक पैगंबर के वचन थे लेकिन जिस ढंग से जीसस ने पढ़े उस ढंग से किसी ने भी नहीं पढ़े थे सिवाय इजिया के उस ढंग से कोई कभी बोला नहीं था वचन है मैं आ गया पहचानो मुझे मेरी तरफ देखो तुम जिसकी राह देखते थे वह आ गया यह मैं रहा इसको अगर जीसस ने ऐसा कहा होता कि इजिया ने कहा है तो कोई अड़चन हुई, हुई होती लेकिन जीसस ने कहा कि जो इजिया ने कहा है वही मैं भी तुमसे कहता हूं मैं आ गया जिसकी तुम प्रतीक्षा करते थे मेरी आंखों में देखो और गांव के लोग एकदम पागल हो गए यह तो कुफर हो गए यह आदमी अपने को पैगंबर कह रहा है कहां इजिया और कहां ये गांव के बढ़ई जोसेफ का बेटा लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया चर्च से उन्हें मारने के लिए पहाड़ी पर ले गए मुश्किल जीसस के सिष्य उन्हें बचा सके नहीं तो वह पहाड़ी से उन्हें फेंक कर उनके ऊपर चट्टान गिरा देना चाहते थे क्योंकि कुफ्र हो गया उसी दिन जीसस ने कहा था किसी तीर्थंकर किसी पैगंबर का सम्मान उसके अपने ही गांव में नहीं होता फिर दोबारा वो अपने गांव नहीं गए और उसके दो साल के भीतर ही उनको सूली लग गई जिस दिन उन्हें सूली लगी लोगों ने सब तरह का दुर्व्यवहार किया पहाड़ी पर्श उस बड़े क्रास को कंधे पर रखवा के जीसस को खुद क्रास को पहाड़ी पर ढोना पड़ा बीच में वो गिर पड़े तो उनको कोड़े मार के उठाया गया कि ढो चढ़ाई थी भरी धूप थी भारी क्रास था उसी दिन जीसस ने अपने शिष्यों की तरफ पीछे फिर के भीड़ से कहा जैसे मुस्तक आना है उसे अपना क्रास अपने कंधे पर ढोना होगा जब उन्हें सूली पर लटकाया गया और उनके हाथों में खिले ठोंके गए और पैरों में खिले ठोंके गए तो उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी धूप थी दिन भर से कोई पानी नहीं मिला था भोजन नहीं मिला था यह पहाड़ी की चढ़ाई ये क्रास कर ले आना उन्होंने पानी मांगा लेकिन कोई पानी देने को नहीं था किसी ने एक चीथड़े में गंदी नाली पास में बहती थी उसमें चीथड़े को दुबा के उसे बांस में उठाकर जिसे उसके मुंह के पास कर दिया कि इस पानी के अतिरिक्त तुम्हारे लिए हमारे पास और कोई पानी नहीं लोग पत्थर मार रहे थे गालियां दे रहे थे यह सम्मान था यही तुमने सुकरात के साथ किया यही तुमने मंसूर के साथ किया यह तुम्हारी पुरानी आदत है यह आदमीय का सदा का व्यवहार है सदगुरु के साथ तो तुम पूछते हो कि गुरु की निंदा सुनने का हमेशा निषेध किया गया जिन्होंने कहा होगा वे गुरु न रहे होंगे क्योंकि गुरु के साथ अगर तुम जुड़े तो निंदा सुननी ही पड़ेगी निंदा सुनने से ही काम चल जाए तो बहुत पत्थर भी खाने पड़ सकते हैं जीवन भी कमाना पड़ सकता है यह सब होगा यह बिल्कुल स्वाभाविक यह कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु के मार्ग पर इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि कोई मेरी निंदा करे तो सुनना मत प्रेम से सुनना आनंद से सुनना चलो कम से कम इस बहाने मेरी याद तो कर रहा है कोई उसे धन्यवाद देना कि चलो इस बहाने तुमने चर्चा तो छेड़ी कौन जाने आज जो निंदा कर रहा है कल प्रेम भी करने लगे उसके प्रति दुर्भाव मत लेना ख्याल रखना प्रेम और घृणा में बड़ा फासला नहीं प्रेम घृणा बन सकता है घृणा प्रेम बन सकती वे रूपांतरित हो सकते तुमने देखा नहीं दोस्ती तो दुश्मन बन जाते तो प्रेम कब घृणा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता तुम प्रेमियों को नहीं देखते पति पत्नी सुबह बैठे थे कितने मगन और झगड़ा हो गया है और एक दूसरे को मिटा दानने को तत्पर हो गए और कल सुबह फिर आनंदित है और फिर साथ बैठे तुम प्रेम और घृणा का ये खेल नहीं देखते धूप छांव की तरह ये खेल चलता है तो जो आदमी मेरी निंदा कर रहा है एक बात तो पक्की है कि वो मुझ में उत्सुक हो गया ये तो अच्छी बात है मुझ में रस जगा है मेरी उपेक्षा तो नहीं कर रहा है इतनी बात पक्की हो गई इसको सौभाग्य समझो आनंद से सुनना शांति से सुनना तुम्हारी शांति और तुम्हारा आनंद ही शायद उस आदमी की घृणा को प्रेम में बदलने का कारण हो जाए उससे झगड़ना भी मत उसे समझाने की उसे बदलने की चेष्टा में भी मत लग जाना क्योंकि ऐसी चेष्टाएं सफल नहीं होती लेकिन अगर तुम शांत रह सको अगर तुम प्रसाद पूर्ण रह सको अगर तुम उसे धन्यवाद दे सको और कह सको कि चलो इस बहाने याद तो की मुझे याद तो करवाई कांटा ही चुभाया लेकिन मुझे तो याद आई फूल से भी याद आती कांटे से भी याद आती मैं तुम्हारा धन्यवाद दी हूं तो शायद तुम्हारा ऐसा शांत व्यवहार उसे चौंका है उसे झकझोर जाए उससे इतना ही कहना कि निंदा जितनी करनी उतनी करो मगर कभी पास आकर देखने की कोशिश भी करो कभी दो क्षण वहां बैठो भी हो सकता है तुम ही ठीक हो तो तुम्हारी धारणा और भी मजबूत हो जाएगी चलने से और कौन जाने तुम गलत हो तो एक गलती से छुटकारा हो जाए जब भी कोई निंदा करे तुम समझाने की कोशिश मत करना तुम नहीं समझा पाओगे यह तर्क वितर्क का काम नहीं यह मामला प्रेम का है उसे पास ले आओ यह बीमारी संक्रामक है उसे निमंत्रण दे दो उससे कहना कि आओ मेरे साथ तुम भी चलो तुम ठीक होगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हो लूंगा कल कौन जाने तुम गलत हो मगर निर्णय के पहले निकट आना तो जरूरी है और एक बात ख्याल रखना जो मेरी निंदा कर रहा है वह उत्सुक तो हो गया वो निंदा ही इसलिए कर रहा है कि अब वो अपनी उस उत्सुकता से घबरा रहा है निंदा एक मनोवैज्ञानिक बचाव का उपाय है अब वो डर रहा है कि अगर उसने निंदा न की तो कहीं मेरे पास ना चला जाए निंदा के द्वारा वो बीच में दीवालें खड़ी कर रहा है ताकि जाने के उपाय बंद हो जाएं मेरे देखे तो शुभ हो रहा है तो मैं तुमसे ना कहूंगा कि निंदा का निषेध करो और मैं तुमसे यह भी ना कहूंगा कि अपने कान भी धो डालना ऐसे तो दिन भर कान ही धोते धोते तुम्हारा समय जाया होगा इन फिजुल की बातों में मत पड़ो जिन्होंने कहा होगा दो कौड़ी के लोग रहे होंगे उन्हें खुद भी अपने होने पर भरोसा ना रहा होगा मुझे भरोसा अपने पर है तुम चिंता ही ना करो तुम किसी भांति उन्हें मेरे पास ले आओ और वो आना चाह रहे हैं इसलिए तो निंदा कर रहे हैं एक ही बात ख्याल करो प्रशंसा करने वाला भी मुझसे जुड़ गया निंदा करने वाला भी मुझसे जुड़ गया मुझसे वंचित वही रह सकता है जिसको उपेक्षा है जो कहे हमें कोई लेना देना नहीं न प्रशंसा ना निंदा हमें कुछ लेना देना नहीं उसका जुड़ना बहुत मुश्किल है वही दया योग्य अगर समझाना हो तो उसको समझाना उपेक्षा वाले को चाहे तुम्हारे समझाने उसमें से निंदा ही पैदा हो जाए तो भी शुभ है कम से कम निंदा तो होगी कुछ तो होगा मेरे खिलाफ तो होगा मुझसे जुड़ तो गया मुझसे संबंध तो बन गया शत्रुता भी एक तरह की मित्रता है एक तरह का संबंध है अब कभी कभी रात में मैं उसे याद आऊंगा एकांत बिस्तर पर पड़ा हुआ होगा कभी सपने में उतरूंगा कभी सोचेगा भी कि मैंने यह कहा यह ठीक है या गलत है तुम उसे सोचने दो विचारने दो तुम्हें भयभीत होने का कोई कारण नहीं जिन गुरुओं ने तुमसे कहा है कि कान धो डालना उन्हें दो तरह के डर थे बड़ा डर तो उन्हें यह था कि कहीं कोई निंदा करता हो तो तुम सुन सुन के उससे राजी ना हो जाओ उन्हें डर यह था मुझे तुम पर भरोसा है तुम मेरे पास आ ही सके हो उन सब निंदाओं को सुनने के बाद वे कसौटियां तुम पूरी कर चुके हो जितनी गालियां तुम सुन सकते थे वो तुम सुन ही सके हो अब नई गाली कोई शायद ही खोज पाए कोई निंदा करता हो तो उससे कहना कुछ नई निंदा करो ये तो मैं सुन चुका हूं ये तो बहुत बार सुन चुका हूं इसके बावजूद भी उनसे जुड़ा हूं कुछ नई निंदा करो कुछ खोजो कुछ आविष्कार करो ये क्या पुरानी पिटी पिटाई बातें दोहरा रही जिन्होंने कहा है निंदा का निषेध बचना और ऐसे शास्त्रों में उल्लेख वे शास्त्र कमजोरों के लिखे हुए ऐसे शास्त्र ने भारत में जिनमें लिखा है हिंदुओं के पास ऐसे शास्त्र जैनों के पास ऐसे शास्त्र हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा है अगर पागल हाथी भी तुम्हारा पीछा कर रहा हो और जैन मंदिर में शरण मिल सकती हो तो भी भीतर मच जाना जैन निंदक हैं हिंदुओं के कहीं निंदा का कोई शब्द तुम्हारे कान में पड़ जाए और ठीक यही बात जैन शास्त्रों में भी लिखी उत्तर इसका उत्तर ठीक यही कि अगर पागल हाथी तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हो और तुम खतरे में हो जीवन गवाने का खतरा आ गया हो और हिंदू मंदिर में जाके शरण मिल सकती हो जीवन बच सकता हो तो पागल हाथी के पैर के नीचे दबके मर जाना उचित है मगर हिंदू मंदिर में मच जाना क्योंकि वहां कोई जैन धर्म की निंदा का विचार तुम्हारे कान में पड़ जाए ये बड़े कमजोर लोग रहे होंगे ये भी कोई बात हुई ऐसे बच बच के कैसे बचोगे और इतने बचने का कारण क्या है क्या तुम्हें भरोसा नहीं तुम्हारी श्रद्धा इतनी अधूरी इतनी नपुंसक है जिसने मुझे चाहा है जिसने मुझे प्रेम किया है सब निंदाएं उसके प्रेम की कसौटी होंगी चुनौतियां होंगी कि क्या इन सारी निंदाओं के बाद भी प्रेम बच सकता बचे तो ही बचाने योग्य था ना बचे तो अच्छा हुआ झंझट मीठी तुम भी मुक्त हुए मैं भी मुक्त हुआ मैं कमजोरों से जुड़ा रहना भी नहीं चाहता और ऐसे लचर पचर लोगों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे पास हूं उनका कोई मूल्य नहीं व्यर्थ भीड़ थोड़ी बढ़ानी है यहां यहां कुछ वस्तुतः काम करना है भीड़ नहीं बढ़ानी यहां वस्तुतः जीवन रूपांतरित करना यह प्रयोगशाला है यहां रसायन खोजी जा रहे हैं तुम्हारे रूपांतरण की यह कोई बाजार नहीं है यहां हमारी उत्सुकता इसमें नहीं कि कितने लोग आते हैं मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं कि भीड़ में मेरी उत्सुकता हो भीड़ में मेरी उत्सुकता ही नहीं मेरी उत्सुकता व्यक्तियों में और व्यक्ति का मतलब होता है विद्रोही और व्यक्ति का मतलब होता है जो अपने ढंग से सोचता अपने ढंग से जीता जो अपने श्रद्धा के अनुकूल चलता और हर निंदा कसौटी होगी तुम घबराओ मत और निंदा तो बढ़ेगी जैसे जैसे लोगों को मैं बदलूंगा वैसे वैसे निंदा बढ़ेगी कठिनाइयां रोज बढ़ती जाने वाली कम होने वाली नहीं जो मेरे साथ जुड़े हैं वो ये बात सोच के ही जुड़े तुम्हें अपनी सूली अपने कंधे पर ढोनी ही होगी मगर जो जानेंगे वो आनंदित होंगे कि फिर सूली ढोने का एक मौका है क्योंकि वही तो परमात्मा के निकट जाने का उपाय है मृत्यु ही तो पुनर्जीवन का द्वार है तुम धन्य भागी हो कि किसी ऐसे आदमी से तुम जुड़े हो जिसकी बहुत निंदा होगी हुई है और बहुत होनी है कठिनाइयां रोज सख्त होती चली जाएंगी क्योंकि जितना लोगों को दिखाई पड़ेगा कि मुझ में लोग आकर्षित हो रहे हैं उतनी ही उनकी अड़चने बढ़ती जाएंगी और ये अड़चने एक दिशा से नहीं आएंगी सब दिशाओं से आएंगी क्योंकि यहां हिंदू हैं मेरे पास मुसलमान हैं मेरे पास ईसाई हैं यहूदी हैं जैन हैं बौद्ध हैं सिख हैं पारसी हैं यहां सब धर्मों के लोग मेरे पास तो सब धर्मों के गुरु मेरे खिलाफ हो जाने वाले हैं ही, ही सब मंदिरों से और सब मस्जिदों से मेरे खिलाफ स्वर उठने ही वाला है ये स्वाभाविक है कोई एकाध मेरे खिलाफ नहीं होगा जीसस के खिलाफ तो सिर्फ यहूदी थे और बुद्ध के खिलाफ सिर्फ हिंदू थे मेरे खिलाफ सारे धर्म होने वाले क्योंकि सारे धर्मों को चिंता पैदा होने वाली यहां मेरे पास पत्र आने शुरू हो गए सारी दुनिया से पत्र आते किसी का बेटा आके सन्यासी हो गया वो ईसाई हैं मां बाप नाराज हैं वो धमकियां भेजते कि आपने हमारे बेटे को विकृत कर दिया विक्षिप्त कर दिया सम्मोहित कर लिया किसी की बेटी आके सं्यस्त हो गई परिवार यहूदी वो नाराज है सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहां सारी दुनिया में ये निंदा होने वाली बुद्ध की निंदा तो सिर्फ बिहार में हुई थी सीमित थी जीसस की निंदा तो सिर्फ जेरूसलम के आसपास के छोटे से इलाके में हुई थी बड़ी सीमित थी मेरी निंदा तो असीम होने वाली वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दुनिया में होने वाली उसके लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए तो मैं तुमसे नहीं कह सकता कि निंदा मत सुनना सुनना ही पड़ेगी आनंद से सुनना यही कह सकता हूं और कान वगैरह धोना मत कान क्या खराब करना है? दिन भर धो धो इतना पानी कान में डालोगे धीरे धीरे सुनने इत्यादि की क्षमता हो जाएगी स्पिक्र में मत पढ़ना, मौत से सुनना आनंद से सुनना नाचते हुए सुनना हंसते हुए सुनना तुम्हारा हंसना तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारा नाच बदलाहट का कारण बनेगा दूसरा सोचेगा आखिर तुम प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो जाओगे ना दूसरा सोचेगा कि मैं निंदा कर रहा हूं और यह आदमी उद्विग्न भी नहीं जरूर कुछ हो गया है जरूर कुछ हुआ है इसे कुछ मिल गया है जिसका मुझे पता नहीं मैं भी जाऊं और एक बार देखू बस तुम इतना ही कर सको कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो निमंत्रण बन जाए काफी शेष मैं कर लूंगा तुम ले आओ यहां शेष तुम मुझ पे छोड़ो तुम्हें सम्मोहित कर लिया तो उन्हें भी सम्मोहित कर लूंगा आदमी सब आदमी जैसे तीसरा प्रश्न आपके सत्संग में रहकर बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा है और जीवन एक उत्सव नजर आ रहा है लेकिन क्या है इस क्षण जीवन का आनंद भी क्षण नहीं मन बड़ा लोभी है मन लोभ के कारण ही बहुत कुछ गवाता है मन लेकिन किंतु परंतु उठाता है पूछते हो आपके सत्संग में रहकर बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है लेकिन मन बेचैन हो रहा होगा भीतर वो कह रहा है इतना आनंद अनुभव नहीं होने दूंगा क्या समझ रखा है मन हमेशा दुखी हो तो प्रसन्न होता है इसको समझ लेना इस सूत्र को ख्याल में ले लेना जब भी तुम दुखी होते हो मन प्रसन्न होता है क्योंकि तुम्हारे दुखी क्षणों में मन मालिक हो जाता है तुम मन से सलाह लेने लगते हो तुम पूछते हो मैं क्या करूं क्या ना करूं मन दिशा देने लगता है दुखी अवस्था में मन की मालकियत कस जाती तुम्हारे ऊपर जब तुम आनंदित होते हो तो मन को एक तरफ रख देते हो कौन फिक्र करता मन की अब तुम आनंदित हो तो मन से कुछ पूछना नहीं आनंदित चित्त अवस्था मन के पार ले जाने लगती मन चिंतित हो उठता है मन पीछे खींच लेना चाहता है मन सवाल उठाता है कि क्या समझ रखा तुमने ये आनंद है भी पहली बात थोड़ा सोचो तो कहीं कल्पना ही ना हो मेरे पास लोग आते मैं उस आदमी की तलाश में हूं जो कभी मेरे पास आके कहे कि मैं बहुत दुखी हूं कहीं ये मेरे मन की कल्पना ना हो आज तक किसी ने कहा नहीं लेकिन रोज कोई ना कोई आके कहता है कि बड़ी हैरानी हो रही मैं आनंदित तो हूं लेकिन सवाल ये उठता है कहीं ये कल्पना ना हो दुख पर ये सवाल क्यों नहीं उठता नरक होता है तो तुम मानते हो कि यथार्थ है और जब स्वर्ग की थोड़ी सी झलक आती तत्ण तो मन सवाल उठाता है कि ये कल्पना होगी ये सपना होगा सुख हो ही नहीं सकता आनंद कहीं होता है दुख ही यथार्थ है कांटे को ही मानता है मन फूल को स्वीकार नहीं करता है, घावों को ही मानता है मन फूल को अंगीकार नहीं करता और जब कभी भूल चूक से एक फूल तुम्हारे भीतर उतर आता है और एक सुवास तुम्हारे भीतर लहर आती तो मन संदिग्ध होकर किंतु परंतु पूछने लगता वो कहता कल्पना होगी सपना होगा तुम किसी भ्रांति में पड़े हो तुम किसी भूल में उलझ गए हो यह वातावरण का प्रभाव है या तुम सम्मोहित कर लिए गए हो ठीक से सोच लो फिर कदम आगे बढ़ाना यहां खतरा है तुम किसी भ्रम में तो नहीं पड़े जा रहे हो तुम किसी माया जाल में तो नहीं उलझ गए हो किसी जादूगर के हाथों में तो नहीं पड़ गए हो मन आनंद पर सदा प्रश्न उठाता है अब यह प्रश्न उठाया मन लेकिन क्या इस क्षण जीवन का आनंद भी क्षण नहीं है दुख पर नहीं पूछते कभी जब दुख होता है तब तुम ये नहीं कहते कि क्षण दुख क्या चिंता करनी इतना कहो तो मुक्त हो जाओ इतना जान लो तो मुक्ति हो जाए और है क्या मुक्ति क्षण है अभी है अभी चला जाएगा क्या फिक्र करनी? नहीं तब तुम बड़े उद्विग्न हो जाते हो अब आनंद घट रहा है तो मन कह रहा है क्षण है मन बड़ा ज्ञानी हो गया मन बड़ा महात्मा हो गया है मन कह रहा है क्षण है इसमें उलझ मत जाना जैसे कि मन के पास किसी शाश्वत आनंद को देने का उपाय है अगर क्षण दुख में और क्षण सुख में चुनना हो तो क्या चुनोगे चलो मान लो कि क्षण है दुख तुम्हारे शाश्वत है क्षण आनंद और क्षण दुख में अगर चुनाव करना हो तो क्या चुनोगे तो भी क्षण आनंद ही चुनना क्षण को ही सही है तो आनंद फिर और बात समझ लो जो क्षण में उतर रहा है वह शाश्वत का हिस्सा हो सकता है जो झील में बन रहा है चांद झील में तो क्षण भंगोर है जरा एक ककड़ी फेंक दो और कब जाएगी झील और चांद का प्रतिबिंब टूट जाएगा बिखर जाएगा खंड खंड हो जाएगा लेकिन जिसका यह प्रतिबिंब है वो ककड़ी फेरने से फेंकने से खंडित नहीं होगा तुम्हारे मन में जो छायाएं बनती हैं शाश्वत की वे क्षण भंगुर होती क्योंकि मन में सिर्फ क्षण ही कुछ हो सकता है मन तरंगित वस्तु है उसमें तरंगें उठ रही हैं लेकिन जिसकी छाया बन रही वह शाश्वत है सुख और आनंद का यही भेद है सुख सांसवत की छाया नहीं है सुख किसी की छाया नहीं है सुख लहरों का नाम है जैसे दुख लहरों का नाम है जिन लहरों को तुम पसंद करते हो सुख और जिन लहरों को तुम ना पसंद करते हो वे दुख और तुमने देखा तुम्हारे सुख और दुख में कोई ज्यादा फासला नहीं होता दुख सुख हो सकते हैं सुख दुख हो सकते हैं एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया सम्राट था स्त्री तो इतनी गरीब थी कि खरीदी जा सकती थी कोई दिक्कत ना उसने स्त्री को बुलाया और उसके बाप को बुलाया और कहा जो तुझे तो चाहिए ले ले खजाने से लेकिन ये लड़की मुझे दे दे मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूं कल मैं घोड़े पर सवार निकलता तब मैंने इसे कुएं पर पानी भरते देखा बस तब से मैं सो नहीं सकाउ बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई उसने कहा मुझे क्षमा करें आप कहेंगे तो आपके राजमहल में आ जाऊंगी लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी लेकिन यह प्रेम बाधा रहेगा मैं आपको प्रेम ना कर पाऊंगी सम्राट विचारशील व्यक्ति था उसने सोचा कि यह तो कुछ सार न होगा कैसे प्रेम हो मुझसे इसका किससे इसका प्रेम है पता लगवाया गया एक साधारण आदमी सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि मुझे छोड़कर उससे इसका प्रेम लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबूझ होता उसने अपने वजीरों को पूछा कि मैं क्या करूं कि ये प्रेम टूट जाए तुम चकित होगे? वजीरों ने जो सलाह दी वो बड़ी अद्भुत थी तुम मान ही ना सकोगे कि ये सलाह कभी दी गई होगी क्योंकि ये सलाह ये कहानी पुरानी फ्राइड से कोई हजार साल पुरानी फ्राइड ये सलाह दे सकता था मनोविज्ञान ये सलाह दे सकता है अब और मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा सलाह वजीरों ने यह दी कि इन दोनों को नग्न करके एक खंबे से बांध दिया जाए दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और खंबे से बांध दिया जाए सम्राट ने कहा इससे क्या होगा यही तो उनकी आकांक्षा है कि एक दूसरे की बाहों में बन जाए उन्हें उनका आप फिक्र न करें बस फिर उनको छोड़ा ना जाए बंदे रहने दिया जाए उनको आलिंगन में बांध के नग्न एक खंबे से बांध दिया गया अब तुम जरा सोचो जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम फिर वह कोई भी क्यों ना हो वो इस जगत की सबसे सुंदरी क्यों ना हो या किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम वो मिस्टर यूनिवर्स क्यों ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी देर आलिंगन कर सकोगे पहले तो दोनों बड़े खुश हुए क्योंकि समाज की बाधाओं के कारण मिल भी नहीं पाते थे जातियां अलग थीं, धर्म अलग थे चोरी छिपे कभी यहां वहां थोड़ी देर को गुफ्तगु कर लेते थे थोड़ी बहुत एक दूसरे के आलिंगन में नग्न पहले तो बड़े आनंद थे दौड़ के दूसरे एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए लेकिन जब रस्तियों से उन्हें खंबे से बांध दिया गया तो कितनी देर सुख सुख रहता कुछ ही मिनट बीते होंगे वो घबराने लगे क्या अब अलग कैसे हो अब भिन्न कैसे हो अब छूटे कैसे मगर वो बंधे ही रहे कुछ घंटे बीते और तब और उपद्रव शुरू हो गया मलमूत्र का विसर्जन भी हो गया गंदगी फैल गई एक दूसरे के मुंह से बदबू भी आने लगी एक दूसरे का पसीना भी ऐसी घबराहट हो गई और 24 घंटे बंधे रहना पड़ा फिर जैसी उनको छोड़ा कहानी कहती कि फिर वो ऐसे भागे एक दूसरे से फिर दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया वो युवक तो वो गांव ही छोड़कर चला गया ये प्रेम का अंत करने का बड़ा अद्भुत उपाय हुआ लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक तुम देखते हो पश्चिम में प्रेम उखड़ता जा रहा टूटता जा रहा कारण स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा है इसलिए प्रेम टूट रहा है स्त्री और पुरुष इतनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे को कि प्रेम बच ही नहीं सकता प्रेम टूटेगा ही संयुक्त परिवार नहीं रहा पश्चिम में तो पति और पत्नी दोनों रह गए एक मकान में अकेले जब मिलना हो मिलें जो कहना हो कहें जितनी देर बैठना हो पास बैठे कोई रुकावट नहीं कोई बाधा नहीं जल्दी ही चुक जाते जल्दी ही सुख दुख हो जाता तुमने देखा वही संगीत तुम पहली दफा सुनते हो सुख दोबारा सुनते हो उतना सुख नहीं रह जाता तीसरी बार सुनते हो सुख और कम हो गया चौथी बार ऊप पैदा होने लगती पांचवें बार फिर कोई रिकॉर्ड चढ़ाए तो तुम सोचते हो कि मेरा सिर घूम जाएगा तुम कहते हो अब बंद करो अब बहुत हो गया यही वही संगीत पहली दफा सुख दिया दूसरी दफा कम तीसरी दफा और कम अर्थशास्त्री एक नियम की बात करते हैं लाफ डिमनिस रिटर्न्स। हर बार उसी चीज को दोहराओगे तो सुख की मात्रा कम होती जाती पुराना ढंग प्रेम को बचाने का ढंग था पति पत्नी मिली नहीं सकते थे दिन में तो मिली नहीं पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे दूसरे की पत्नी से मिलना तो मामला दूर पश्चिम में तो दूसरे की पत्नी से मिलना भी इतना सरल हो गया है जितना पहले अपनी पत्नी से भी मिलना सरल नहीं था दिन भर तो मिली नहीं सकते थे परिवार में बड़े बूढ़े थे बुजुर्ग थे उनके सामने कैसे मिल सकते थे रात में भी मिलना बड़ा चोरी छिपे था अपनी पत्नी से चोरी छिपे मिलना क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते थे छोटे छोटे घर जिनमें 50 लोग सोए हुए हैं चोरी छिपे रात के अंधेरे में ठीक ठीक पति अपनी पत्नी के चेहरे को जानता भी नहीं था कि वो कैसा है अंधेरे में जानेगा भी कैसे कभी घूंघट उठा के रोशनी में ठीक से देखा भी नहीं था प्रेम अगर लंबा जिंदा रह जाता था तो आश्चर्य नहीं क्योंकि प्रेम को सुख को छीन होने का मौका ही नहीं था दिन भर अपने काम धंधे में रहते दोनों और याद जारी रहती अभी हालत उल्टी हो गई 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे वही ख़म्बा बंधे एक दूसरे से चिड़ पैदा होती पत्नी चाहती कि कहीं उठो कहीं जाओ कुछ करो यहीं क्यों बैठे हो जीवन के बड़े अद्भुत नियम है सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं वही उत्तेजना सुख है वही उत्तेजना दुख है पसंद की तो सुख है ना पसंद की तो दुख है बस पस ना पसंद पसंद का फर्क है दोनों तरंगे दोनों समय के भीतर घट रही हैं दोनों समय की झील की तरंगे आनंद का अर्थ है समय के पार से कोई चीज आ रही समय में उसकी छाया बन रही छाया तो क्षण होगी सत्संग में जो आनंद घटता है वह आनंद क्षण छाया में है लेकिन अगर छाया का इशारा समझ लोगे और मूल की तरफ चल पड़ोगे तो शाश्वत मिल जाएगा लेकिन लोभी मन है वो कहता है फिर और भी एक बात समझ लेना अगर क्षण भर को तुम्हें आनंदित रहने की कला आ गई तो तुम पूरे जीवन आनंदित रह सकते हो क्योंकि एक बार एक ही क्षण तो मिलता है दो क्षण एक साथ तो मिलते नहीं अगर एक क्षण को तुम आनंद में रंग लेने की कला जानते हो तो एक ही क्षण मिलता है एक बार उसको रंग लेना रंगते जाना उसमें धुन गुंजाए जाना कला तो तुम्हारे हाथ में आ गई एक बार में एक ही कदम उठता है और एक बार में एक ही क्षण मिलता है एक क्षण को आनंदित होने का जिसने राज सीख लिया उसके हाथ में कुंजी मिल गई वह कुंजी सारे स्वर्गों के द्वार खोल देगी लेकिन पूछने वाले के मन में लोभ है और जहां लोभ है वहां संदेह भी होगा फिर से प्रश्न को पढ़ें तो ख्याल में आ जाएगा कहां चुके? आपके सत्संग में रहकर बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा अनुभव नहीं हो रहा होगा और जीवन एक उत्सव नजर आ रहा नजर आ रहा होगा मान लिया होगा कि होना चाहिए आनंद हो रहा है आनंद सत्संग में बैठे तो आनंद होना चाहिए नहीं तो यहां बैठे किस लिए मान लिया होगा या और लोग तुम्हारे आसपास आनंदित होंगे उनके आनंद की तरंग तुम्हें छू रही होगी अब उनके बीच तुम गैर आनंदित बैठे रहो तो बुद्ध मालूम पड़ोगे जड़ मालूम पड़ोगे जहां लोग मस्त हो रहे हैं वहां तुम भी मस्ती में पड़ जाते हो लेकिन वह सिर्फ भीड़ का संगसाथ होगा तुम्हारा अपना अनुभव नहीं ख्याल रखना हम भीड़ की भावनाओं से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते तुमने देखा अगर लोग तेजी से चल रहे हो उनके साथ तुम चलो तो तुम भी तेजी से चलने लगते हो तो भीड़ अगर जोश में हो तो तुम भी जोश में आ जाते हो भीड़ जो करती है वही तुम करने लगते हो चार हंसते हुए आदमियों के बीच बैठ जाओ तुम अपनी उदासी भूल जाते हो और चार उदास लोगों के बीच बैठ जाओ तो तुम अपनी हंसी भूल जाते तुम भीड़ से बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हो। यहां सत्संगियों की एक भीड़ है उसमें यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ खास आनंद ना आ रहा हो लेकिन दूसरे लोग आनंद देते हैं उनकी तरंग तुम्हें छू जाए उनकी तरंग तुम्हारे हृदय वीणा को बचा दे और तुम्हें नजर आने लगे कि आनंद आ रहा है तभी किंतु परंतु उठ सकते नहीं तो नहीं उठ सकते अगर तुम्हें सची आनंद आ रहा कौन फिक्र करता है कि क्षण भंगुर आनंद क्षण भी हो तो शाश्वत दुखों से बेहतर है। शाश्वत का ही क्या करोगे खाओगे कि पियोगे अगर दुख हुआ शाश्वत शाश्वत नर्क को चुनोगे कि क्षण स्वर्ग को चुनोगे और क्षण को भी अगर चुनाव कर लिया ठीक चुनाव हुआ तो उसी से धीरे धीरे यात्रा आगे की खुलती एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील की यात्रा पूरी कर लेता है नहीं लेकिन सवाल उठता है लेकिन क्या इस क्षण जीवन का आनंद भी क्षण नहीं यह जीवन क्षण नहीं है यह जीवन शाश्वत है बाहर का जीवन होगा क्षण भीतर का जीवन शाश्वत है देह का जीवन होगा क्षण आत्मा का जीवन शाश्वत है तुम बच्चे थे अब जवान हो कल बूढ़े हो जाओगे लेकिन कुछ तुम्हारे भीतर है जो न तो कभी बच्चा था न जवान हुआ और न बूढ़ा होगा वही तुम हो वही तुम्हारा असली जीवन है सत्संग में उसी की याद दिलाई जाती बार बार उसी की याद दिलाई जाती उसकी याद से ही आनंद उमंगने लगता है उसकी याद से ही सुगंध फैलने लगती है लेकिन लोभ बड़ा कमजोर होता है। दरिया की जिंदगी पर सदके, दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना लेकिन भयभीत और लोभी किनारे की मौत ही मरना चाहते तूफान में जाने से घबराते, और आनंद तूफान है तुम्हारी साधारण जिंदगी स्थिर हो गई है सुरक्षित है घर है द्वार है परिवार है सब सुरक्षित है जिस जीवन की तरफ मैं तुम्हें ले चल रहा हूं वह किनारा छोड़ने का जीवन है वो मझधार में डूबने का जीवन है दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना जो किनारे पर नहीं मरना चाहते वही मेरे साथ आए जिन्हें मौज में उतरना है जिन्हें दरिया के तूफान में उतरना है जिन्हें जीवन की चुनौतियों में उतरना है। जो असुरक्षा में जाने को तत्पर है जिन्हें अज्ञात की खोज करनी वही मेरे साथ आए खतरनाक रास्ता है यह जीवन मुफ्त नहीं मिलता खतरों से कीमत चुकानी पड़ती और जो मेरे साथ आते हैं वो पीछे लौट लौट के ना देखे रहे हयात में मुड़मुड़ मुड़ के नक्शे पाको न देख मह और सितारे की साने खिराम पैदा कर चंद्र नक्षत्रों की चाल देखी वैसी चाल चाहिए मुड़मुड़ मुड़ के नक्शे पाको न देख पीछे जो चिन्ह छूट गए हैं पैरों के उनको लौट लौट के क्या देखना आंख आगे रखो और चांद तारों के प्रसाद से चलो मैं और सितारे की साने खिराम पैदा कर यह जगत उन्हीं का है जो उस अनंत जीवन के साथ अपने को जोड़ लेने में समर्थ है और अनंत जीवन कोई दूसरा जीवन नहीं है यही जीवन है ठीक से देखा गया क्षण ही शाश्वत है ठीक से देखा जाए तो और ही क्षण मालूम होता है ठीक से न देखा जाए तो छाया को पकड़ो तो क्षण मूल को पकड़ लो तो शाश्वत क्षण सही चलो इस क्षण आनंद के स्वाद को कंठ में उतरने दो इस क्षण आनंद पर श्रद्धा करो इस द्वार खुलेगा तुम देखते नहीं दरवाजा खोलते हम बड़े से बड़ा किले का दरवाजा भी खोले तो छोटी सी चाबी से खुलता है और चाबी जिस छेद में जाती वह जरा सा होता है मगर विराट दरवाजा खुल जाता है शुरू में तो आनंद बूंद बूंद आता है लेकिन बूंद बूंद से ही तो सागर बन जाता है बूंद और सागर में कुछ भेद थोड़ी मात्रा का ही भेद श्रद्धा रखो खिजा की लूट से बर्बादी चमन तो हुई यकीन आमदे फसलें बाहर कम ना हुआ बहुत बार आता है पतछड़ लेकिन इससे वसंत पर भरोसा थोड़ी खो देते बहुत बार उजड़ जाता है चमन इससे कुछ आसियाम बनाना थोड़ी छोड़ देते श्रद्धा रखो शाश्वत यहां कहीं छिपा है कुंजी की तलाश वही कुंजी जहां मिल जाए उसी का नाम सत्संग है और जिसने शाश्वत की थोड़ी पहचान कर ली फिर ऐसा मत समझना कि वो क्षण भंगुर को छोड़कर भाग जाता भाग के कहां जाओगे सिर्फ क्षण को देखने का उसका ढंग बदल जाता है होता तो यही है इसी जीवन में इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं वृक्षों में इन्हीं पहाड़ों में चांदारों में होता तो यही है सब ऐसा ही होता है बाहर से तो कोई भेद पड़ता नहीं लेकिन भीतर एक क्रांति हो गई होती फिर खेलता रहता है इन्हीं क्षणभंगुर तरंगों से लेकिन अब जानता है कि तरंगें अपने आप में कुछ भी नहीं है विराट सागर के अंगे देखते हो चमन में छेड़ती है किस मजे से गुंच और गुल को मगर मौजे सभा की पाक दामानी नहीं जाती सुबह की हवा को देखा है और किस मौज से छेड़ती है फूलों को पत्तियों को कैसी खिलवाड़ करती लेकिन इससे कुछ सुबह की हवा की पवित्रता नष्ट तो नहीं हो जाती जो व्यक्ति एक बार उस परम का अनुभव कर लेता है फिर सब ऐसा ही चलता है नहीं तो कृष्ण के रास का अर्थ क्या होगा कृष्ण की बजती बांसुरी का अर्थ क्या होगा तुम जैसा कोई व्यक्ति अगर वहां होता कृष्ण के गोपियों में और गोपों में तो पूछता कि ठीक है मगर बांसुरी का स्वर आखिर है तो बांसुरी का ही स्वर क्षण भंगुर क्या बजा रहे हो नाच में क्या रखा है है तो क्षण इस तुम्हारे आलिंगन में भी क्या रखा है है तो क्षण नहीं अगर तुम पहचानते हो तो क्षण नहीं रह जाता पहचान के साथ ही सब शाश्वत हो जाता है। फिर जीवन एक अपूर्व अभिनय लीला है मुझको दिल सोच, नजारों का ख्याल आता है उजड़े गुलसन की बहारों का ख्याल आता है जब कोई गीत मचलता है मेरे ओंठों पर दिल के टूटे हुए तारों का ख्याल आता है डूब जाते हैं वही जोरे तला में नदीम जिनको तूफान में कनारों का ख्याल आता है उनको ए साहिरा मिलती नहीं मंजिल अपनी जिनको तूफान में सहारों का ख्याल आता है सुरक्षा छोड़ो सहारे छोड़ो किनारे छोड़ो डूब जाते हैं वही जोरे तलातुम में नदीम तूफान में केवल वही डूबते हैं सिर्फ वही डूब जाते हैं वही जोरे तलातुम में नदीम जिनको तूफान में किनारों का ख्याल आता है तूफान में क्या किनारों की याद तूफान में जूझो और तूफान किनारे हो जाते और जब तक मसधार किनारा ना हो जाए तब तक समझना तुमने अभी जीवन का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा अभिप्राय नहीं समझा जब तक डूबना उबरना ना हो जाए तब तक समझना परमात्मा से तुम्हारी पहचान नहीं हुई उनको ए साहिरा मिलती नहीं मंजिल अपनी जिनको तूफान में सहारों का ख्याल आता है चौथा प्रश्न तन्मयता से किया गया प्रत्येक कार्य साधना है तो क्या जरूरी है कि परमात्मा की साधना के लिए सन्यास लिया जाए तन्मयता कहां सीखोगे कैसे सीखोगे सन्यास और क्या है तन्मयता सीखने की एक विधि एक उपाय है। तन्मय होने का एक ढंग एक शैली नाम उसे तुम कुछ भी दो सन्यास क्या है जिससे मैं सन्यास कहता हूं वह क्या है मेरे साथ तनमय होने की एक व्यवस्था तुम्हारी तरफ से यह घोषणा कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हूं जहां ले चलो तूफान में तो तूफान में मजधार में तो मजधार में तुम डूबो तो तुम्हारे साथ डूबने को राजी हूं संन्यास का और क्या अर्थ ये खतरा लेना खतरा ही है क्योंकि पता नहीं मैं तुम्हें कहां ले जाऊं तुम्हें कुछ पता नहीं कि मैं तुम्हें किस तरफ ले जा रहा हूं यह नाव कहां जाके लगेगी तुम्हें कुछ पता नहीं यह नाव मैं बीच में डुबा दूंगा या दूसरे किनारे पर पहुंचाऊंगा तुम्हें कुछ पता नहीं तुमने मेरे पास आए तुमने मेरे हाथ में हाथ थामा और तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा का जन्म हुआ कि चलूंगा यह खतरा लेने जैसा है डूबे तो भी खतरा लेने जैसा है सन्यास का इतना ही अर्थ होता है कि तुमने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि तुम मेरे खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा का उपाय अब ना करोगे संन्यास का वही अर्थ होता है जो तुम जब अस्पताल जाते हो और ऑपरेशन की टेबल पर लेटते हो और सर्जन के हाथ में छोड़ देते हो कब जो हो हो क्योंकि क्या पता है क्या होगा यह सर्जन नशे में हो सकता है शराब ज्यादा पी गया हो कुछ का, कुछ काट पीट कर दे पत्नी से झगड़ के आया हो क्रोध में हो दो इंच की जगह चार इंच काट दे मैंने सुना है ऐसा कि एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा था अपेंडिक्स निकाली बड़ा कुशल कारीगर था उसके विद्यार्थी उसके शिष्य उसके मित्र सब किनारे खड़े होकर देख रहे थे उसकी कुशलता की जगत में ख्याति थी वो जिस ढंग से निकालता था उनकी सांसें रुकी रह गईं, जिस कुशलता से जिस कारीगरी से उसने अपेंडिक्स निकाले। जब अपेंडिक्स निकल गई उन सब ने, उनके हाथों से तालियां बच गईं। सर्जन को इतना जोश आ गया कि जोश में उसने टेबल पर पड़े हुए आदमी के टंसिल भी निकाल दी जोश की वजह से जैसा तुम कह देते हो ना कभी कोई संगीतक गा कह देते हो वंस मोर ताली बजा दी तो वो फिर दोहरा देता हम क्या पता लेकिन सर्जन के हाथ में जब तुम लेट जाते हो छोड़ देते हो सब ये तो उससे भी बड़ी सर्जरी है यहां शरीर के ही काटने की बात नहीं यहां तो मन को काटने की बात है यहां तो मन कटेगा तो ही तुम कुछ पा सकोगे यहां तो तुम्हारे अहंकार को काट डालने की बात है तुम कहते हो तन्मयता से किया गया प्रत्येक कार्य साधना निश्चित तन्मयता का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है अगर तुम सत्य की खोज में लगे हो तो तन्मयता से लगने का अर्थ होगा किसी सदगुरु के साथ एक रूप हो जाना अगर तुम यहां सुनने बैठे हो तो तन्मयता का अर्थ होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई तर्क और कोई विवाद न रह जाए तुम्हारे मेरे बीच एक स्वीकार हो तुम्हारे मेरे बीच नहीं गिर जाए हां का भाव उठे वही सन्यास है सन्यास एक क्रांति है इसलिए तो देखते हो ना लाल रंग क्रांति का रंग सन्यास का रंग है यह आत्म क्रांति है सुर्ख कलियां सुर्ख पत्ते सुर्ख फूल सुरख तूफान सुर्ख आंधी सुर्ख धूल और हर सुरखी में सुर्खी है शराब इनकलाबो इनक लाबो इनकलाब यह क्रांति है ये शराब की सुरखी है ये लाल रंग इस बात की सूचना है कि मैं मिटने को तैयार हूं मैं नया होने को तैयार हूं कि मैं अपना क्रास अपने कंधे पर रखने को तैयार हूं कि मुश्किलें मुश्किलें आए कि कठिनाइयां आए तो भी मैं इस यात्रा को करने को आतुर कोई भी कीमत चुकानी हो मैं तैयार हूं सन्यास का भाव तो तुम्हारे भीतर उठ आया होगा इसलिए सवाल उठाए पूछा है तुमल पांडे ने जरूर कहीं भीतर भाव उठता होगा कहीं प्यास जगती होगी अन्यथा प्रश्न कैसे बनता अब अगर तुम डरते हो भागते हो घबराते हो हजार कारण होते हैं डरने भागने घबराने के तो फिर तुम पछताओगे तो फिर एक मौका आया था जो तुम चूके फिर किसी न किसी दिन तुम कहोगे आंसुओं से भरी हुई आंखों से दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं मैं आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूं मैं अपने अजमे सर फरोसी की कसम खाता हूं मैं फिर तेरी बजमें हंसी में लौट कर आऊंगा मैं आऊंगा मैं और बा अंदाजे दिगर आऊंगा मैं आह वे चक्कर दिए हैं गर्द से आयाम ने खोल कर रख दी हैं आंखें तलखिए अलाम ने फितरत दिल दुश्मने नगमा हुई जाती है अब जिंदगी एक बर्क एक सोला हुई जाती है अब सर से पातक एक खूनी आग बनकर आऊंगा लाल जारे रंग में आग बनकर आऊंगा जा तो सकते हो लेकिन खाली हाथ जाओगे या तो भरे हाथ जाना और या फिर कम से कम इस प्यास को लेकर जाना कि जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूं मैं एक वादा किए जाता हूं अपने अजमे सर फरोसी की कसम खाता हूं मैं फिर तेरी बजमें हंसी में लौट कर आऊंगा मैं आऊंगा मैं और बाअंदाजे दिगर आऊंगा मैं आना ही पड़ेगा तुम्हारे भाव को मैं समझा तुम्हारी आकांक्षा को मैं समझा तुम्हारे भय को भी समझा यह सभी का भय है ये कुछ तुम्हारा ही नहीं यहां जो सं्यस्त हो गए हैं उनका भी कभी यही भय था क्या लोग कहेंगे लोग हंसेंगे कि पागल समझेंगे क्या कैसे काम चलेगा कपड़े पहनकर गैरिक दुकान कैसे चलेगी गैरिक कपड़े पहन के दफ्तर काम कैसे करने जाऊंगा पिता क्या कहेंगे माँ क्या कहेगी पत्नी क्या कहेगी बेटे बे, बेटियाँ क्या कहेंगे नाते रिश्ते हजार हजार बातें हजार हजार चिंताएं लेकिन कभी ऐसी घड़ी आजादी आदमी की जिंदगी में जब ये सब बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता जब ये दिखाई पड़ता है कि ये सब बातें ऐसी ही चलती रहेंगी और एक दिन मौत आ जाएगी तुमने देखते हो जब मुर्दे को उठाते हैं तो उसको लाल कपड़ा उड़ा देते मगर तब बहुत देर हो चुकी अब कुछ सार नहीं अब लाल कपड़ा उड़ाओ और जब मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य अब बहुत देर हो चुकी अब यहां सुनने वाला कोई भी नहीं रहा मैं तुम्हें जिंदगी में लाल कपड़ा उड़ा देता हूं अर्थी पर चढ़ा देता हूं राम नाम सत्य करा देता हूं संन्यासकार थे जीते जी मर जाना न्यास का अर्थ है ऐसा जो अब तक का जीवन था वो व्यर्थ था ऐसा जान के अब एक नए जीवन की तलाश शुरू होती और जो आज हो सकता हो उसको कल पर मत छोड़ना जो अभी हो सकता हो उसे स्थगित मत करना ना हो सकता हो मजबूरी है जबरजस्ती संन्यास लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं जोर लगा के सन्यास लेना ऐसे नहीं कह रहा हूं ऐसा लिया हुआ सन्यास दो कौड़ी का होगा सहज भाव उठता हो तो फिर भय की चिंता नहीं लेना भाव उठता हो तो फिर भाव के साथ बह जाना जबरदस्ती भाव मत उठा लेना भाव उठता ही ना हो औरों ने सन्यास लिया यह देख के सन्यास मत ले लेना अन्यथा वह झूठ होगा अभिनय होगा पाखंड होगा लेकिन तुम्हारे भीतर भाव उठता हो तो फिर दुनिया भी इंकार करती हो तो चिंता मत करना जला ले आतिशो बर को साब पैदा कर अजल भी कांप उठे वह सबाब पैदा कर तेरे खराम में है जलजलों का राज नेहा हर एक गांव पर एक इनकलाब पैदा कर बहुत लतीफ है ए दोस्त तेक का बोसा यही है जाने जहां इसमें आप पैदा कर तेरा सबाब आमानत है सारी दुनिया की तू खार खारे जहां में गुलाब पैदा कर तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर तुम प्रतीक्षा मत करो कि क्रांति आएगी क्रांति कभी नहीं आती क्रांति में जाना होता है तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर और मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वह कोई सामाजिक राजनीतिक क्रांति नहीं वह क्रांति है व्यक्ति की क्रांति आत्मिक क्रांति तन्मयता से ही जीवन जिया जाए यही राज लेकिन तन्मयता कहां सीखोगे तन्मयता सीखने के लिए कोई जो तन में हो गया हो उसके साथ जुड़ जाना होगा किसी की वीणा बज उठी हो उसकी वीणा के पास तुम अपनी गैर बजती वीणा रख दो पास रखे रखे ही गैर बजती वीणा के तार भी कपने लगते हैं बजती वीणा की चोट से कोई दिया जल गया हो उसके पास अपने बुझे दिए को रख दो कभी निकटता की ऐसी घड़ी आएगी कि जलते दिए से ज्योति लपकेगी और बुझे दिए को पकड़ जाएगी मेरा कुछ भी नहीं खोता है तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है जलता दिया अब भी जल रहा है हजार दिए जला लिए हो तो कुछ ऐसा मत सोचना कि जलते दिए कि कुछ रोशनी कम हो गई यही तो मजा है आत्मिक अनुभव का कि बांटो लुटाओ ना लुटता है ना बढ़ता है बढ़ता ही चला जाता है कुछ खर्च नहीं होता उपनिषिद का वचन तुम्हें याद है इस आवास उस वचन से शुरू होता है पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है तुम्हें जितना मुझसे निकालना हो निकाल लो तुम जरा भी संकोच मत करना सन्यास का इतना ही अर्थ है लेकिन वही निकाल पाएंगे जो मेरे करीब आएंगे करीब आना यानी सन्यास पांचवा प्रश्न इस बार संध्या दर्शन में लगातार दो दिन प्रभुपास का संयोग मिला पहले दिन कुछ देर आपको देखते रहने के बाद घबराहट होने लगी धड़कन तेज हो गई सिर में चक्कर नसा जैसा और बेचनी अनुभव हुई दर्शन के बाद देर तक यह स्थिति रही दूसरे दिन आपके पास आने पर आपको प्रणाम कर आंखें बंद कर ली और ध्यान में डूब गया पहली बार आपका अद्भुत सानिध्य पाया इतना निकट की खुली आंखों से आपको कभी नहीं देख पाया था भीतर शीतलता गहन मौन और शांति बहुत देर तक छाई रही यह क्या है यही सत्संग है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे देखने के लिए बंद आंख चाहिए जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वह अदृश्य इन आंखों के लिए अदृश्य बाहर की दो आंखों के लिए अदृश्य लेकिन भीतर की आंखों के लिए अदृश्य नहीं है। पहली दफा धर्म शरणदास तुम्हें सत्संग का स्वाद आया अब यह बढ़ता जाएगा अब इसमें रमो अब इसको जितना पुकार सको पुकारो और जल्दी ही तुम अनुभव करोगे कि इसके लिए मेरे पास ही आके बैठने की कोई जरूरत नहीं है जब भी तुम मुझे याद करो कितने ही दूर हजार मील दूर से तुम्हारी याद पर निर्भर है अगर याद तुम्हारी पूरी हो जाए और आंख तुम्हारी सच में बंद हो जाए तो तुम फिर यही पाओगे सब जगह पाओगे तुम्हारी असली दीक्षा अब हुई एक सन्यास था जो तुमने पहले लिया था वह सिर्फ केवल शुरुआत थी अब असली सन्यास घटा अब तुम मुझसे भीतर से जुड़े शुभ हुआ अब इस पर पानी सींचो इस पौधे को कुमला जाने मत देना छठवा प्रश्न कल प्रवचन के आधे घंटे पहले जब मैंने आपकी ओर गौर से देखा तब आपके सिर के आसपास शुभ्र प्रकाश की छाया जैसी कुछ चीज महसूस हुई पहले इस बात पर मुझे शक हुआ मगर फिर फिर देखने की कोशिश की तब भी वही दिखाई दिया और अब तक कैसे चुका यह ख्याल आते ही रोया कृपया स्पष्ट करें कि यह क्या हुआ आनंदीर्थ तुम धन्यभागी हो कि जल्दी ही तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ा वही मैं हूं जो तुम्हें प्रकाश की छाया की भांति मालूम पड़ा है वही मैं हूं यह देह उसकी छाया है यह देह मूल नहीं है मूल वही है वो जो रोशनी तुम्हें दिखाई पड़ी वही मूल है यह देह उसके पीछे चलने वाली छाया है मगर हम देह से इतने बंधे कि हमने देह को मूल मान लिया है इसलिए जब पहली दफा मूल दिखाई पड़ता तो छाया जैसा मालूम होता है और जो तुम्हें मेरे भीतर दिखाई पड़ा है वही तुम्हें जल्दी सबके भीतर दिखाई पड़ने लगेगा इसका कोई संबंध उपलब्ध और गैर उपलब्ध से नहीं है यह आभा मंडल प्रत्येक के पास है सिर्फ आंख चाहिए देखने की ये आभा मंडल मनुष्यों के पास ही नहीं पशु पक्षियों के पास भी और वृक्षों के पास भी यह आभा मंडल हमारी आत्मा है जो तुम्हें हुआ अब उसका बार बार स्मरण करना और मेरे ही साथ नहीं कभी कभी चराह चलते अजनबी के पास भी अनुभव होगा धीरे धीरे अनुभव फैलता जाएगा सभी के भीतर परमात्मा मौजूद हो उतना ही जितना बुद्ध के जितना कृष्ण के जितना क्राइस्ट के भीतर लोगों को पता ना हो ये दूसरी बात है खजाना तो भीतर है ही भूल गए हो ये दूसरी बात उस खजाने से ये रोशनी उठती ही रहती मगर पहली बार देखने में आमतौर से सुविधा हो जाती है अगर तुम्हारा किसी से बहुत गहरा लगाव और श्रद्धा का संबंध नहीं तो यह देखना मुश्किल हो जाता पहली दफा गुरु में दिखता है फिर धीरे दीर धीरे सब में दिखाई पड़ने लगता है ठीक हुआ आनंद तीर्थ और जब पहली दफा होता है तो शक भी होता है संदेह भी होता है भ्रांति तो नहीं हो रही मन हजार प्रश्न खड़े करता है और जब पहली दफा होता है तब यह भी होता है कि अब तक कैसे चूका और वह ख्याल आते हरेक रोता है क्योंकि जो इतनी सुगमता से उपलब्ध था उससे भी हम चूक रहे थे हम जैसा आभागा कौन लेकिन फिक्र ना करो जब भी घर लौट आए तभी जल्दी है क्योंकि अनंत हैं जो अनंत काल तक लौटने वाले नहीं है ऐसी जिद किए बैठे जब हो जाए तभी जल्दी है पछताने की चिंता छोड़ो अब हुआ है आभारी हो धन्यभागी भागी हो अहोभाव से भरो क्योंकि अहोभाव से भरोगे तो और और होगा सातवा प्रश्न प्रवचन के समय जब आपको देखती हूं आपका दर्शन करती हूं तब आपकी आवाज सुनाई पड़ती है लेकिन आप क्या कह रहे हैं उसका ध्यान नहीं रहता तो क्या यह मेरी मूर्छा है बेहोशी है कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें नहीं समाधि बेहोसी नहीं अब पहली दफा जैसा मुझे सुनना चाहिए वैसा तुमने सुनना शुरू किया जो मैं कह रहा हूं वह तो बहाना है तुम्हें उलझाए रखने का तुम्हें यहां बिठाए रखने का जो मैं हूं उससे जुड़ना है जो शब्द में कहा जा रहा है वह तो ना कुछ है जो शब्दों के बीच में बहा जा रहा है वही सब कुछ है दो शब्दों के बीच में जो अंतराल है जब कभी कभी मैं क्षण भर को चुप हो जाता हूं तब सुनोगे तभी सुना मैं क्या कहता हूं वो भूल जाए उसकी फिक्र मत करना मैं क्या हूं वह ना भूले मूर्छा नहीं मूर्छा जैसी ही है बात लेकिन मूर्छा नहीं मूर्छा जैसी लगेगी बेखुदी है आत्मतल्लीनता है लेकिन आत्मतल्लीनता भी मूर्छा जैसी लगती एक नशा छा रहा है जाम गिर पड़ता है साकी थर थरा जाते हैं हाथ तेरी आंखें देखकर नस्सा में आ जाती हूं मैं नशा तो बढ़ना चाहिए पियक्कड़ बढ़े यही तो मेरी चेष्टा है इस मधुशाला में ज्यादा से ज्यादा लोग पी के बेखुद हो जाएं, यही तो उपाय सुधि खो जाएगी तुम्हें अपनी और तभी तो परमात्मा की सुधि आएगी जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए ही आंखिन आंख लगी रहें, आंखें लागत ना मती राम का प्रसिद्ध वचन है जब जब वे सुधि कीजिए जब जब उसकी याद आती जब तब जब जब उसका स्मरण होता है तब तब सब सुधि जाए तब तब सब याद खो जाती सब स्मरण खो जाता एक बेखुद इच्छा जाती एक नशा उतर आता आंखिन आंख लगी रहें और तब उसकी आंखों से आंख जुड़ जाती आंखिन आंख लगी रहें आंखें लागत नाई फिर आंख बंद नहीं होती फिर नींद नहीं आती फिर आंखें स्थिर हो जाती अपलक हो जाती ऐसा ही कुछ होता होगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता मती का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कौन बसत है कौन में यो कछु कहीं कही ना पी नैनन ती नैन है ती नैनन पी नैन कौन किस में बसता है कौन किस में बस गया है कहना मुश्किल हो जाता है प्यारे के आंख में प्रेसी बस गई कि प्रेसी की आंख में प्यारा बस गया है तय करना मुश्किल हो जाता है कौन बसत है कौन में यो कछु कही परे ना कहते नहीं बनता पी नैनन ती नैन है ती नैनन पी नैन फिर धीरे धीरे तो कौन प्यारा है और कौन प्रेसी यह भी तय करना मुश्किल हो जाता है फिर तो दोनों डूब जाते हैं एक बचता है उसी एक की तरफ चलना है शब्द भी खो जाएंगे मेरा रूप रंग आकार भी खो जाए तुम्हारे शब्द भी खो जाएंगे तुम्हारा रूप रंग आकार भी खो जाएगा और तब निराकार तुम्हें सब तरफ से घेर लेगा बाहर भी वही भीतर भी वही आखिरी प्रश्न साहेब यह विधि ना मिले कि बात ने आज ऐसी चोट मारी कि मैं खलबला गई धड़कने बढ़ गई और मैं आंसू की धार में नहा गई मेरा भय बह गया अब कोई आशंका नहीं कोई भय नहीं प्रभु मैं आपकी नाव में बैठ गई मुझे संभालना मैं गिर ना जाऊं मेरा स्वीकार करो पूछा है गुणा ने यही तो सत्संग का प्रयोजन है बैठे रहो सुनते रहो बैठे रहो सुनते रहो कब चोट पड़ जाए कौन जानता है साहेब यह विधि ना मिले औरों ने भी सुना गुणा को चोट पड़ी चोट पड़ने का भी समय होता है कभी कभी मन उस पकी हुई अवस्था में होता है जब चोट पड़ जाती तब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे चोट पड़ी अब यह वचन तो मैंने बहुत बार दोहराया था साहेब यह विधि ना मिले अभी भी दोहरा रहा हूं इस वचन में कुछ नहीं गुणा का चित्त तो उस समय मेरी तरंग में बंध गया होगा मेरे साथ जुड़ गया होगा एक क्षण को भेद टूट गया फिर मैं क्या कह रहा था उस क्षण में यह सवाल नहीं कुछ भी कह रहा होता जो कहता उसी से चोट पड़ जाती जेन फकीरों की तुमने कहानियां सुनी है ना शिष्य ध्यान कर रहा है और गुरु ने सिर्फ पास आके जोर से ताली बजा दी अब ताली तो कोई शब्द भी नहीं और एक चौक और एक सन्नाटा छा गया और शिष्य ने आंखें खोली पुराना गया नए का जन्म हो गया अब शिष्य कहेगा कि आपने ताली क्या बजा दी यह ताली अमृत थी यह ताली बस ताली जैसी ताली थी ये घड़ी अमृत की थी इसमें कुछ भी हो जाता जेन फकीर अपने शिष्यों के सिर पर डंडा भी मार देते और डंडे मारने से कभी कभी समाधि फल गई है कहां से समाधि फल जाएगी कहना कठिन है कब तार मिल जाएगा कहना कठिन है इसलिए प्रतीक्षा चाहिए एक निगाह करके उसने मोल लिया बिक गए आह हम भी क्या सस्ते कभी कभी एक निगाह जरा सी एक निगाह और सब बिक जाता सब दांव पर लग जाता मगर कब उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती इसलिए कहा है कि बैठो गुरु के पास उठो गुरु के पास चलने दो ये धारा यह सत्संग बने रहने दो कब हो जाएगा किस शुभ घड़ी में कोई भी नहीं जानता उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती ज्योतिषी भी उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते सिर्फ एक ही चीज है इस जगत में जो ज्योतिष के बाहर है क्यों ज्योतिष के बाहर है क्योंकि एक ही चीज है इस जगत में जो कर्म जाल के बाहर है एक ही चीज है इस जगत में समाधि जिसकी कोई घोषणा नहीं हो सकती क्योंकि समाधि इस जगत की बात ही नहीं उस जगत से आती इस जगत में तो हम केवल ग्राहक होते साहब यह विधि ना मिले कि बात ने आज ऐसी चोट मारी कि मैं खलबला गई चोट तो रोज ही कर रहा हूं कि तुम खलबलाओ कि तुम्हारी धड़कनें बढ़े कि कभी तुम्हारी धड़कनें रुक जाएं कि कभी तुम्हारी श्वास भीतर जाए और बाहर ना आए और कभी बाहर जाए तो भीतर ना आए कभी एक अंतराल पैदा हो जाए श्रृंखला टूट जाए सिलसिला उखड़ जाए तुम अतीश से बिल्कुल टूट जाओ और नए हो जाओ और मैं आंसू की धार में नहा गई आंसुओं में असली गंगा है जो आंसुओं में नहाना जान लेता है उसे गंगा मिल गई वो जानता है कि पवित्र होने का क्या उपाय आंसू चमत्कार है अगर आंसू ठीक से बह जाए आंखों की जन्म जन्मों की धूल बहा ले जाते और हृदय का जन्म जन्मों का अंधेरा और तमस कट जाता है रोना जिसने जान लिया उसने प्रार्थना जान ली अभागे हैं वे जिन्हें रोने का पता नहीं और जिनकी प्रार्थना कोरे शब्दों की मेरा भय बह गया जी खोलकर कुछ आंस तो रोने दे हम नसी मुद्दत हुई है दर्द का दरमा किए हुए कितने जन्मों से तो रोके बैठे हो आंसुओं को कितना तो दर्द छिपाए बैठे हो कहा नहीं बताया नहीं बताते भी क्या कहते भी किससे कहते भी तो समझता कौन यहां समझने को कौन है रोते भी तो लोग हंसते रोते तो लोग दया करते इसलिए तो लोगों ने रोक रखा है दर्द रोक रखे हैं आंसू जी खोल कर कुछ आंस तो रोने दे हम नसी मुद्दत हुई है दर्द का धर्मा किए हुए वो बह गई होगी धारा फूट गया होगा बांध मेरा भय बह गया मैं आंसू में नहा गई जब कोई अब कोई आशंका नहीं कोई भय नहीं यही तो पुण्य का अनुभव है कल ही तो हम बात करते थे धनी धर्मदास की पुण्य का अनुभव यही पुण्य का अनुभव है पवित्रता का अनुभव पुण्य का अनुभव है पवित्रता में कहां भय कहां क्रोध कहां लोभ कुछ भी नहीं सब बह जाता है मगर ध्यान रखना लौट लौट के आ जाता है इसलिए जो हुआ है उस पर ही रुक नहीं जाना है लौट लौट के आ जाता है वे जाल इतने पुराने कि क्षण भर को आकाश खुलता है मगर फिर बादल गिर जाते हैं घटाटोक फिर अंधकार छा जाता है फिर सूरज छिप जाता है फिर भरोसा नहीं आता कि सूरज दिखाई पड़ा था या मैंने कल्पना की थी क्योंकि हमारा बादलों का अनुभव तो बहुत पुराना है सूरज तो कभी क्षण भर को दिखाई पड़ता है तो गुणा भूलना मत वो जो हुआ वह सत्य था फिर बादल गिरेंगे, फिर भय आएगा फिर आशंका आएगी फिर संदेह उठेंगे फिर सारे रोग खड़े होंगे मगर उसे याद रखना जो हुआ है वह सच था मेरी गवाही कि जो हुआ है वह सच था और उस सच को फिर फिर खोजना है बादलों को फिर फिर छांटना है और इसीलिए प्रश्न का अंतिम हिस्सा तुम्हारी समझ में आएगा प्रभु मैं आपकी नाव में बैठ गई मुझे संभालना कहीं दूर से भय की धुन आने लगी संभालना कहीं से भय ने सिर उठाया एकदम चला नहीं गया यहीं खड़ा है दरवाजे के पास वो कह रहा गुना इतनी निर्भीक मत हो जाओ मैं भी चला नहीं गया अभी यहीं हूं पास ही हूं फिर लौट आऊंगा इतनी जल्दी दोस्ती छोड़ नहीं सकता पुराना नाता रिश्ता है जन्म जन्म का संबंध ये फेरे बहुत पुराने प्रभु मैं आपके नाव में बैठ गई मुझे संभालना संभालने का भाव आ गया भय नहीं तो क्या संभालना है क्या संभलना है मैं गिर ना जाऊं आ गया भय गया सूरज बादल लौटा है आंसू ने जो क्षण भर को आंखें साफ कर दी थीं, धूल धमास फिर लौट आई ऐसा बार बार होगा इसके पहले कि आंख सदा के लिए खुल जाए धूल सदा के लिए बह जाए बहुत बार होगा समाधि के पूर्व बह, बहुत बार समाधि की झलकें आती यह समाधि की एक झलक थी सुंदर थी कहना भी कठिन है कि किस तरह की थी लेकिन कहने की जरूरत नहीं जब तुम्हारे भीतर घटती है तो जो मुझसे जुड़े मुझे उनकी खबर हो जाती है जो तुम्हें कह जाता है वही मुझसे भी कह जाता कागत पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात कही है सब हीओ मेरे ही की बात कहने की तो बात भी नहीं है लेकिन जब तुम्हारे हृदय में कुछ घटता है तो मेरे हृदय में भी घट जाता है वही संबंध है गुरु और शिष्य का जिनसे मेरा वैसा संबंध नहीं है उनके भीतर क्या घटता है मुझे पता नहीं चलेगा उनसे मेरे तार नहीं जुड़े हिम्मत हो तो तार जोड़ लो पीछे बहुत पस्ताना होगा उठें फिर बसले में उठें फिर फसल में आरजुओं को जवा कर दें चलें फिर बुलबुलों को आसनाए गुलसिता कर दें बसालो ये बगिया खिल जाने दो ये फूल थोड़ी हिम्मत चाहिए और ऐसी भी जिंदगी तो जा ही रही चली ही जाएगी मौत सब छीन ही लेगी उसके पहले दांव पर लगा लो चश्मेतर देख गमे दिल न नुमाया हो जाए इसके सामने और हुस्म पसेमा हो जाए जानता हूं मैं तमन्ना को गुनाह गुनाहे उल्फत इसको वह है जो नेहा रह के नुमाया हो जाए प्रेम तो चुपचाप विलीन हो जाता है इसको वह है जो नेहा रह के नुमाया हो जाए जो बोले भी ना कहे भी ना चुपचाप झुके और लीन हो जाए अपनी मजबूरी उल्फत का फसाना कहकर डर रहा हूं कि कहीं वह न पसीमा हो जाए दाग उल्फत की तजल्ली जो नुमाया हो जाए सोलह तुर भी एक बार पसीमा हो जाए जब ते गम से नहीं याराए आए खामोशी मुझको तुम जो कुछ पूछो तो मुश्किल मेरी आसा हो जाए तो पूछ भी नहीं सकता पूछता है तो जानता है कि जो पूछना था वो चूक गया वो शब्द में नहीं आया लेकिन शिष्य पूछे या ना पूछे गुरु उत्तर देता ही है तुम्हारे बहुत से न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी रोज में देता हूं जिन्हें नहीं पूछे हैं उनके उत्तर भी देता हूं जो मुझसे जुड़े हैं उनकी खबर तो हो जाती उनकी जरूरत मुझे पता चल जाती जब ते गम से नहीं यार आए खामोशी मुझको तुम जो कुछ पूछो तो मुश्किल मेरी आशा हो जाए कांस यू बर्फ कांस यू बर्फ गिरे खिर मने दिल पर मख्फी जर्रा जर्रा मेरी हस्ती का फरोजा हो जाए कांस यूं बर्फ गिरे खिर मने दिल पर ये जो दिल की खलीहान है इस पे कोई बिजली गिरे ऐसी गिरे ऐसी गिरे जर्रा जर्रा मेरी हस्ती का फरोजा हो जाए कि मेरा कण कण रोशन हो उठे शिष्य होने में यही आकांक्षा छिपी है, प्रेम का निवेदन और यह आकांक्षा कि बिजली गिरे मुझ पर ऐसी कि जर्रा जर्रा फरोजा हो जाए कि एक एक कण रोशन हो उठे थोड़ी सी चोट गुना को हुई अब इस चोट की प्रतीक्षा करना और इस चोट की प्रार्थना करना और इस चोट की अभीप्सा करना यह चोट बार बार पड़ेगी एक बार पड़ गई तो पहचान हो जाती पहचान हो गई तो फिर बार बार पड़ने लगती तुमने कभी ख्याल किया एक दिन पैर में चोट लग जाती फिर दिन भर उसी जगह चोट लगती तुमने ख्याल किया लगती तो रोज थी चोटें लेकिन पता नहीं चलती थी अब पता चलती है पैर में चोट लग गई कुर्सी के पास से निकलते कुर्सी का पैर भी उसमें लग जाता है फिर चोट मालूम होती दरवाजा लग जाता है बच्चा के तो उसी पैर पर पे खड़ा हो जाता है दिन भर चोट लगती चोट तो रोज लगती थी मगर एक बार लग गई तो घाव हो गया घाव हो गया तो संवेदनशीलता उस स्थल की बढ़ गई अब जरा सा भी लगेगा तो चोट हो जाएगी धीर धीरे धीरे संवेदनशीलता गहन होती जाती सिस धीर धीरे धीरे संवेदनशीलता ही हो जाता है वही सन्यास है आज है